श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद एक सौ सैंतीस अप्रैल अठारह अवतार वेद विधि के परे हैं गिरीश फिर कमरे में श्री राम कृष्ण के सामने आकर बैठे पान खा रहे हैं श्री राम कृष्ण गिरीश से राखाल आदि ने अब समझा है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा क्या सत्य है और क्या मिथ्या ये लोग जो संसार में जाकर रहते हैं जानबूझकर ऐसा करते हैं स्त्री है लड़का भी हो गया है परंतु समझ में आ गया है कि यह सब मिथ्या है अनित्य है राखाल आदि जितने हैं ये संसार में लिप्त ना होंगे जैसे पाकल मछली वह रहती तो पंख कीच के भीतर है परंतु उसके देह में कीच कहीं छू भी नहीं जाता गिरीश महाराज यह सब मेरी समझ में नहीं आता आप चाहें तो सबको निर्लिप्त और शुद्ध कर दे सकते हैं संसारी हो या त्यागी सबको आप शुद्ध कर सकते हैं मेरा विश्वास है मलया नील के प्रवाहित होने पर सब काठ चंदन बन जाते हैं श्री रामकृष्ण सार वस्तु के बिना रहे चंदन नहीं बनता सेमर तथा इसी तरह के कुछ अन्य पेड़ चंदन नहीं बनते गिरीश यह मैं नहीं मानता श्री राम किंतु नियम तो ऐसा ही है गिरीश आपका सब कुछ नियम के बाहर है भक्तगण निर्वाह होकर सुन रहे हैं मड़ी का हाथ पंखा झलते हुए कभी कभी रुक जाता है श्री राम कृष्ण हाँ हो सकता है भक्ति नदी के उमड़ने पर चारों ओर बांस भर पानी चढ़ जाता है जब भक्ति उन्माद होता है तब वेद विधि नहीं रह जाती दुर्वा दल तोड़कर भक्त फिर चुनता नहीं हाथ में जो कुछ आ जाता है वही ले लेता है तुलसी दल लेते समय उसकी डाल तक तोड़ लेता है आहा कैसी अवस्था बीत चुकी है मास्टर से भक्ति के होने पर और कुछ नहीं चाहता मास्टर जी हाँ श्री राम कृष्ण किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है रामावतार में शांत दास्य वात्सल्य सख्य ये सब भाव थे कृष्णावतार में ये सब तो थे ही मधुर भाव एक ज्यादा था श्रीमती राधा के मधुर भाव में प्रणय है सीता में वह बात नहीं है उसका शुद्ध स्तित्व है उन्हीं की लीला है जब जैसा भाव उचित हो उसे धारण करते हैं विजय गोस्वामी के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक पगली सी स्त्री श्री रामकृष्ण को गाना सुनाने के लिए जाया करती थी वह काली संगीत और ब्रह्म गीत गाती थी सब लोग उसे पगली कहते थे वह काशीपुर के बगीचे में भी प्रायः आया करती थी और श्री रामकृष्ण के पास जाने के लिए बड़ा उपद्रव मचाती थी भक्तों को इसीलिए सदा सतर्क रहना पड़ता है श्री रामकृष्ण गिरीश से पगली का मधुर भाव है दक्षिणेश्वर में एक दिन गई थी एका एक रोने लगी मैंने पूछा तू क्यों रोती है उसने कहा सिर में दर्द हो रहा है सब लोग हंसते हैं एक दिन और गई थी मैं भोजन करने के लिए बैठा था एका एक उसने कहा आपकी कृपा नहीं हुई मैं भोजन कर रहा था उसने मन में क्या था उसके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं उसने कहा आपने मुझ मुझे मन से उतार क्यों दिया मैंने पूछा तेरा भाव क्या है उसने कहा मधुर भाव मैंने कहा अरे मेरी मात्री होनी है मेरे लिए सब स्त्रियां माताएं हैं तब उसने कहा यह मैं कुछ नहीं जानती तब मैंने रामलाल को पुकार कर कहा रामलाल जरा सुन तो मन से उतारने का प्रयोग यह किस अर्थ में कर रही है उसमें वही भाव अब है गिरीश वह पगली धन्य है चाहे वह पगली हो और चाहे भक्तों द्वारा मारी भी जाए परंतु आठों पर वह करती तो आप ही की चिंता है वह चाहे जिस भाव से करे उसका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता महाराज क्या कहूँ पहले मैं क्या था और आपको सोचकर क्या हो गया पहले आलस्य था इस समय वह आलस्य ईश्वर निर्भरता में परिणित हो गया पहले पापी था परंतु अब निरहंकार हो गया हूँ और क्या क्या, क्या कहूँ भक्तगण चुप हैं राखाल पगली की बातें कहते हुए दुख प्रकट कर रहे हैं उन्होंने कहा क्या कहें दुख होता है वह उपद्रव करती है इसीलिए उसे बहुत कुछ कष्ट भी मिलता है निरंजन राखाल से तेरे बीबी है इसीलिए तेरा मन इस तरह छटपटाता है हम लोग तो उसे लेकर बलि चढ़ा सकते हैं राखाल विरक्ति से बड़ी बहादुरी करोगे उनके श्री राम कृष्ण के सामने ये सब बातें कर रहे हो रुपये में आसक्ति सदव्यवहार श्री राम कृष्ण गिरी से कामने और कांचन यही संसार है बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुपये को अपने देह के खून के बराबर समझते हैं रुपये पर कितना भी प्यार क्यों ना करो परंतु तो एक दिन वह अपने प्यार करने वाले को सदा के लिए छोड़कर निकल जाएगा हमारे देश में खेतों पर मेढ़ बांधते हैं मेढ़ जानते हो जो लोग बड़े यत्न से चारों ओर मेढ़ बांधते हैं उनकी मेढ़ें पानी के तेज बहाव से ढह जाती है और जो लोग एक ओर घास जमा देते हैं उनकी मेढ़ें मजबूत हो जाती है और पानी के रुकने के कारण खूब धान पैदा होता है जो लोग रुपये का सदव्यवहार करते हैं श्री ठाकुर जी और साधुओं की सेवा में दान आदि सत्कार्यों में खर्च करते हैं वास्तव में उन्हीं का धनोपार्जन सफल होता है उन्हीं की खेती तैयार होती है डॉक्टर और कविराजों की चीज़ें मैं नहीं खा सकता जो लोग दूसरों के शरीर शारीरिक रोग दुखों का व्यापार करते हैं और उसे अर्थोपार्जन करते हैं उनका धन मानो खून और पीब है यह कहकर श्री रामकृष्ण ने दो चिकित्सकों के नाम लिए ग्रीस राजेंद्र दत्त बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य है किसी से एक पैसा भी नहीं लेता वह दान भी करता है